दोस्तों अब आते हैं फाइनल क्लस्टर पर वो लॉज जो एक इंसान को अल्टीमेट पावर प्लेयर बनाते हैं। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं पावर का सबसे बड़ा रूल है अपना रूप हमेशा चेंज करते रहो और लोगों को हमेशा अपनी तरफ खींचते रहो। यहाँ वो लॉज 37 से 48 तक समझाते हैं। तुम कह सकते हो कि लॉ 37 ह� पर धीव लाइक अदर्स। अपने दिमाग में आपको जो सोचनी है सोचिए, लेकिन सोसाइटी के रूल्स तोड़कर खुद को आइसोलेट मत कीजिए। आउटवर्ली ब्लेंड करो, इनवर्ली यूनिक रहो। लॉ 39 है स्टरअप वाटर्स टू कैच फिश। जब आप दूसरों को इमोशनली डिस्टर्ब कर देते हो, तो वो गलती करते हैं। काम रहकर Law Forty One है Avoid stepping into a great man's shoes. अगर आप अपने प्रदेशेश को कॉपी करते हो, तो आप हमेशा कंपैरिजन में नीचे लगते हो. अपनी यूनिक जगह बनाओ. Law Forty Two है Strike the shepherd and the sheep will scatter. हर ग्रुप का एक लीडर होता है. अगर आपको एक क्राउड कंट्रोल करना है, तो उसके लीडर को टारगेट करो. बिना लीडर के क्राउड वीक हो जाता है. Law 43 है Work on the hearts and minds of others. Force से obedience मिलता है लेकिन influence से loyalty मिलती है. Power का असल game emotions और hearts जीतने का है. Law 44 है Disarm and infuriate with the mirror effect. दूसरों के behaviour को उन्हीं के सामने mirror करो ये उन्हें confuse करता है और उनका control तोड़ता है. Law 45 है Preach the need for change but never reform too much at once. लोग drastic change को resist करते हैं इसलिए change हमेशा gradual और carefully packaged करके लाओ. Law 46 है Never appear too perfect. अगर आप हमेशा flawless तो लोग आपसे jealous और insecure हो जाते हैं। अपने flaws दिखाना कभी-कभी आपको approachable और likable बनाता है। Law 47 है do not go past the mark you aimed for। जब success मिल जाए, तो greed से आगे मत बढ़ो। Overreach अक्सर downfall लाती है। Law 48 है, Assume formlessness। ये Robert Greene का ultimate law है, मतलब एक fixed identity या strategy के अंदर मत बंद हो, flexible रहो, unpredictable रहो, ताकि लोग आपको कभी catch न कर सकें। दोस्तों ये आखरी laws हमें एक ही चीज सिखाते हैं, Power का असल secret adaptability है, जो इंसान अपनी image, strategy और moves को constantly reinvent करता है, वही हमेशा game के top पर रहता है। और अब हम पूरी किताब के final conclusion में देख आप अपने लाइफ में खुद को पॉन्सेप प्लेयर बना सकते हो।